भागवत महापुराण नौम स्क अष्टादोध्याय यति चरित्र यति श्रीशोकवाच यतियाति आयति कृति शु सियाद्रीया देहीन श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित जैसे शरीरधारियों के छह इंद्रियाँ होती हैं वैसे ही के छह पुत्र थे उनके नाम थे यति ययाति संयाति आयाति वियाति और कृति राज्य छति पिता दत्तम तत्परिणामविद य पुरुष आत्मा नावबुद्य नहुस अपने बड़े पुत्र यति को राज्य देना चाहते थे परंतु उसने स्वीकार नहीं किया क्योंकि वह राज्य पाने का परिणाम जानता था राज्य एक ऐसा वस्तु है कि जो उसके दांव पेच अथवा प्रबंध आदि में भीतर प्रवेश कर जाता है वह अपने आत्म स्वरूप को नहीं समझ सकता पितर भ्रंश ते स्थानाद इंद्राण्धर्षनाद विजय पापिते जगत जगर वै जातिर भवन पब इंद्रपत्नी सची से सवास करने की चेष्टा करने के कारण नहोस को ब्राह्मणों ने इंद्रपथ से गिरा दिया और अजगर बना दिया तब राजा के पद पर ये याति बैठे चतस्य स्वादि सदि सोम दीक्षो भ्राति भ्रात्रा यी पूर्वी काव्य वृषपरम ये याति ने अपने चार छोटे भाइयों को चार दिशाओं में नियुक्त कर दिया और स्वयं शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी और दैत्यराज विश्वपर्वा की पुत्री धर्मिष्ठा को पत्नी के रूप में स्वीकार करके पृथ्वी की रक्षा करने लगा राज हुआ ब्रह्मर्षि भगवान काव्य छत्रबंधुस नाहुच राज्य विप्रयोग विवाह प्रतिलोमक राजा परीक्षित ने पूछा भगवन भगवान शुक्राचार्य तो ब्राह्मण थे और ये याति क्षत्रिय फिर ब्राह्मण कन्या और वर का प्रतिलोम उल्टा विवाह कैसे हुआ श्री शुकवाच एक नाम कन्या का सखी सहस्र संयुक्ता गुरपुत्रा चावनी देवजान्याद्या पुष्पतुम संकुल व्यचरत कलगीतालीन कल नलिन पुलिबला श्री सुखदेव जी ने कहा राजन दानव राज विस्वर्वा की एक बड़ी माननी कन्या थी उसका नाम था शर्मिष्ठा वह एक दिन अपने गुरुपत्नी गुरुपुत्री देवजानी और हजारों शखियों के साथ अपनी राजधानी के श्रेष्ठ उद्यान में ढल ढल रही थी उस उद्यान में सुंदर सुंदर पुष्पों से लदे हुए अनेकों वृक्ष थे उनमें एक बड़ा ही सुंदर सरोवर था सरोवर में कमल खिले हुए थे और उन पर बड़े ही मधुर स्वर से भौरे गुंजार कर रहे थे उसकी ध्वनि से सरोवर का तट गूंज रहा था तालाशया ताजलासे मा साध्य कन्या कमलोचना तेरे न सूला विद्रहु सिं तेरे मिथ जलाशय के पास पहुंचने पर उन सुंदरी कन्याओं ने अपने अपने वस्त्र तो घाट पर रख दिए और उस तालाब में प्रवेश करके वे एक दूसरे पर जल उलीज उलीज कर क्रीड़ा करने लगीं वेख्या वृजतम गिरशम सहदेव्या वृषस्थित सहसोत्तीर्यवा शांसी परीड़िता उसी समय उधर से पार्वती जी के साथ बैल पर चढ़े हुए भगवान शंकर आने के लिए उनको देखकर सबकी सब कन्याएं सब सुख जा गईं और उन्होंने झट पर सरोवर से निकलकर अपने अपने वस्त्र पहन लिए सर्वेष्ठा जानतीवासो गुरुपुत्रा समय व्यत ृजतम गिरिशम सहदेव्या सहसो तिर पर उसी समय उधर से पार्वती जी के साथ बैल पर चढ़े हुए भगवान शंकर आ निकले उनको देखकर सबकी सब कन्याएं सब चा गईं और उन्होंने झटपट पर सरोवर से निकलकर अपने अपने वस्त्र पहन लिए शर्मिष्ठा जानती वासो गुरुपत्रासम्ययत स्वयं मत् प्रकृतिताम इदम् इदमब्रवीत शीघ्रता के कारण शर्मिष्ठा ने अनजान में देवयानी के वस्त्र को अपना समझकर पहन लिया इस पर देवयानी क्रोध के मारे आग बबूला हो गई उसने कहा अहोनरीक्षता दासह कर्मा प्रथम प्रत अस्मदार्यम धृतवते सुनिव हविभरे अरे देखो तो सही इस दासी ने कितना अनुचित काम कर डाला राम राम जैसे कुतिया यज्ञ का से उठा ले जाए वैसे ही इसने मेरे वस्त्र पहन लिए हैं जय हृदम तपसा शिष्टम मुखम पुंस परे धारित जयरीह ज्योतिशिव पंथा च दर्शिता यान वद्योपतिष्ठं ते लोकनाथ भगवान भी विश्वात्मा पावन श्रीनिकेतन व्यव त भृगव शिष्योश्यान पितासुर अस्मदार्यम धृतवती शुद्रो वेद विवासती जिन ब्राह्मणों ने अपने तपोबल से इस संसार की सृष्टि की है जो परम पुरुष परमात्मा के मुख्य रूप हैं जो अपने हृदय में निरंतर ज्योतिर्मय परमात्मा को धारण किए रहते हैं और जिन्होंने संपूर्ण प्राणियों के कल्याण के लिए वैदिक मार्ग का निर्देश किया है बड़े बड़े लोकपाल तथा तो देवराज इंद्र ब्रह्मा आदि भी जिनके चरणों की वंदना और सेवा करते हैं और तो क्या लक्ष्मी जी के एकमात्र आश्रय परम पावन विश्वात्मा भगवान श्री भी जिनकी वंदना और स्तुति करते हैं उन्हीं ब्राह्मणों में हम सबसे श्रेष्ठ भृगवंशी हैं और इसका पिता प्रथम तो असुर है फिर हमारा शिष्य है इस पर भी इस दुष्टा ने जैसे शूद्र वेद पढ़ ली इसी तरह हमारे कपड़ों को पहन लिया है एवं सपंतिम शर्मिष्ठा गुरुपुत्री मुचत वृषास्व सप्युरंगी वम धर्षधाम दष्ट दक्ष जब देवयानी इस प्रकार गाली देने लगी तब शर्मिष्ठा क्रोध से तिलमिला उठी वह चोट खाई हुई नागिन के समान लंबी सांस लेने लगी उसने अपने दांतों से ओठ दबा कर कहा आत्मवृत्तम अभिज्ञाया कथ से बहु भिक्षुकी किम न प्रतीक्ष से स्माराकम गृहान बलिभुजो यथाम भिखारिन तू तो इतना बहक रही है तुझे कुछ अपनी बात का भी पता है जैसे कौवें और कुत्ते हमारे दरवाजे पर रोटी के टुकड़ों के लिए प्रतीक्षा करते हैं वैसे ही क्या तुम भी हमारे घरों की ओर नहीं ताकती रहती एवं विधेन सुपरुष क्षिप्वाचार्य सुेष्ठा प्राकूपे वा आदा मंजुना शर्मेष्ठा ने इस प्रकार बड़ी कड़ी कड़ी बात कहकर गुरुपुत्री देवयानी का तिरस्कार किया और क्रोधवश वस उसके वस्त्र छीनकर उसे कुएं में ढकेल दिया तस्यातायाँ स्वगृह जया तिर्मृगयाँ चरण प्राप्तो जल क्षयाकूपे जलार्थी ताम ददर्श शर्मिष्ठा के चले जाने के बाद संयोगवश शिकार खेलते हुए राजा जयाति उधर आ निकले उन्हें जल की आवश्यकता थी इसलिए कुएं में पड़ी हुई देवजानी को उन्होंने देख लिया दत्वा स्वुत्तरम वास तस्ाभि वास गृहत्पहा मुज्जहार दया पर उस समय वह वस्त्रहीन थी इसलिए उन्होंने अपना दुपट्टा उसे दे दिया और दया करके अपने हाथ से उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर निकाल लिया तम वीरम आहो सनसी प्रेम निर्भर या गिरा राजस्तया गृहित में पहाड़ी पर पुरंजय हस्तग्राहो पर वो महाभूत घृताया स्त्रया ऐसा ई सृतो वीर संबंधो नवन पौरुष यदि रम कोपलग्नायाम भगवत दर्शनम अव देवजानी ने प्रेम भरी वाणी से वीर जयाति से कहा वीर शिरोमणे राजन आज आपने मेरा हाथ पकड़ा है अब जब आपने मेरा हाथ पकड़ लिया तब कोई दूसरा इसे न पकड़े वीर श्रेष्ठ कुएं में गिर जाने पर मुझे जो आपका अचानक दर्शन हुआ है जब भगवान का ही किया हुआ संबंध समझना चाहिए इसमें हम लोगों की या और किसी मनुष्य की कोई चेष्टा नहीं है न ब्राह्मणों में भविता हस्तग्राहो महाभुज कचस्य बाघपत्यस्य सापादपुरा वीरश्रेष्ठ पहले मैंने बृहस्पति के पुत्र कच्छ को श्राप दे दिया था इस पर उसने भी मुझे श्राप दे दिया इसी कारण ब्राह्मण मेरा पानी ग्रहण नहीं कर सकता फुटनोट बृहस्पति जी का पुत्र कच शुक्राचार्य से मृत संजीवनी विद्या पढ़ता था अध्ययन समाप्त करके जब वह अपने घर जाने लगा तो देवजानी ने उसे वरण करना चाह परंतु पुत्री होने के कारण कच ने उसका प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया इस पर देवजानी ने उसे श्राप दे दिया कि तुम्हारी पढ़ी हुई विद्या निष्फल हो जाए कच ने भी उसे शाप दिया कि कोई भी ब्राह्मण तुम्हें पत्नी रूप में स्वीकार न करेगा यतिरनि प्रेतम दैवोपहित मनसस्तु तद्गतम बुद्धवा प्रतिजग्राह तदत य को शास्त्र प्रतिकूल होने के कारण यह संबंध अभीष्ट तो न था परंतु उन्होंने देखा कि प्रारब्ध ने स्वयं ही मुझे यह उपहार दिया है और मेरा मन भी इसकी ओर खींच रहा है इसलिए ययाति ने उसकी बात मान ली गते सावीरे राजा सावीरे तत्म रुदती पिता होम नवे देव सर्वम उक्तम शर्मिष्ठया कृतम वीर राजा ययाति जब चले गए तब देवयानी रोती पीटती अपने पिता शुक्राचार्य के पास पहुंची और शर्मिष्ठा ने जो कुछ किया था वह सब उन्हें कह सुनाया दुर्मला भगवान काव्य पौरोहित्यम विगर्हन सुवन मृत्युम च पुरात शर्मिष्ठा के व्यवहार से भगवान शुक्राचार्य का भी मन उचट गया वे पुरोहिताई की निंदा करने लगे उन्होंने सोचा कि इसकी अपेक्षा तो खेत या बाज़ार में से कबूतर की तरह कुछ बीन कर खा लेना अच्छा है अतः अपनी कन्या देवयानी को साथ लेकर नगर से निकल पड़े वृष्पर्वात्मा पत्नि का विभक्तम गुरम प्रासाद्या जब विष्णपर्वा को यह मालूम हुआ तो उनके मन में यह शंका हुई कि गुरुजी कहीं शत्रुओं की जीत न करा दे अथवा मुझे श्राप न दे दे अतः वे उनको प्रसन्न करने के लिए पीछे पीछे गए और रास्ते में उनके चरणों पर सिर के बल गिर गए क्षणार्ध मन्युर्भगवान शिष्यम्या चषष्ट भार्गव कृताम राजन नई नाम त्यक्सहे भगवान शुक्राचार्य जी का क्रोध तो आधे ही क्षण का था उन्होंने विस्पर्भा से कहा राजन मैं अपनी पुत्री देवयानी को नहीं छोड़ सकता इसलिए इसकी जो इच्छा हो तुम पूरी कर दो फिर मुझे लौट चलने में कोई आपत्ति न होगी तथेत्य अवस्थितय ब्राह देवयाली मनोगतम पिथरा दत्ता योजा से सा तुम्हाम जब विस्पर्मा ने ठीक है कहकर उनकी आज्ञा स्वीकार कर ली तब देवयानी ने अपने मन की बात कही उसने कहा पिताजी मुझे जिस किसी को दे दें और मैं जहां कहीं जाऊं शर्मिश्ठा अपनी सहेलियों के साथ मेरी सेवा के लिए वहीं चले स्वाम तत्सक वीक्ष तदर्थ से गौरव देवजानीम स्त्री सहस्रेण दासवत ने अपने परिवार वालों का संकट और उनके कार्य का गौरव देखकर देवजानी की बात स्वीकार कर ली वह अपने एक हजार सहेलियों के साथ दासी के समान उसकी सेवा करने लगी नुषाया सता दत्वा तमाह राज शर्मिष्ठाम आधारल न करहितें शुक्राचार्य जी ने देवजानी का विवाह राजा जयाति के साथ कर दिया और शर्मिष्ठा को दासी के रूप में देकर उनसे कह दिया राजन इसको अपनी सेज पर कभी न आने देना विलोक्यौनतिम राजन शर्मिष्ठा सप्रदाम क्वित तबेब्रे रह सख्याह प्रतिमृत सती परीक्षित कुछ ही दिनों बाद देवयानी पुत्रवती हो गई उसको पुत्रवती देखकर एक दिन शर्मिष्ठा ने भी अपने ऋतु में देवयानी के पति ययाति से एकांत में सहवास की याचना की राजपुत्रार्थिपत्ये तो धर्मम चावेक्ष धर्मवेत स्मरण शुक्र अवच काले दिष्टमेवा व्यप्यत शर्मिष्ठा के पुत्र के लिए प्रार्थना धर्म है यह देखकर धर्मज्ञ राजा यति ने शुक्राचार्य की बात याद रहने पर भी यही निश्चय किया कि समय पर प्रारब्ध के अनुसार जो होना होगा हो जाएगा यदुम च तुर्वसुम च देवयानी विजात दुह्युम चानुम च पुरुम च शर्मिष्ठा वारवणी देवयानी के दो पुत्र हुए यदु और तुरवसु तथा वृष्ठपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा से तीन पुत्र हुए द्रुहियो अनु और पुरु गर्भसंभ माँ सूर्याम भर्तुर्भिज्ञा मानली देवजानी हम जय क्रोध विमूर्छिताम जब माननी देवजानी को यह मालूम हुआ कि शर्मिष्ठा को भी मेरे पति के द्वारा ही गर्भ रहा था तब वह क्रोध से बेसुद होकर अपने पिता के घर चली गई प्रियाम अनुगतः कामी वचोभी रूपमंथयन ना प्रसादे तुम शेके पाद संवाहनादि कामी जजाति ने मीठा मीठी मीठी बातें अनुनय विनय और चरण दबाने आदि के द्वारा देवजानी को मनाने की चेष्टा की उसके पीछे पीछे वहाँ तक गए भी परंतु मना न सके कुपिता स्त्री स्तमाह कुमानृतपुरुष स्वाम जरा विषताम मंदपक भिरुपक, निरूपकर्णी दृढ़ शुक्राचार्य जी ने भी क्रोध में भरकर ये याति से कहा तू अत्यंत स्त्री लंपट मंदबुद्धि और झूठा है जा तेरे शरीर में वह बुढ़ापा आ जाए जो मनुष्यों को कुरूप कर देता है या तीर्वाच अतिप्त स्म्य कामान ब्रह्मणुितरी स्मते व्यत यथा कामम वैसा जो भी चती ने कहा ब्रह्मण आपकी पुत्री के साथ विषय भोग करते करते अभी मेरी तृप्ति नहीं हुई है इस साफ से तो आपकी पुत्री का भी अनिष्ट ही है इस पर शुक्राचार्य ने कहा अच्छा जाओ जो प्रसन्नता से तुम्हें अपनी जवानी दे दे उससे अपना बुढ़ापा बदल लो इतिलब्ध व्यवस्थान पुत्रम ज्येष्ठम अवोचत यदोतात प्रतीक्षे माम जराम दे देजमय माता महतताम वस न तृप्तो विषे स्वम वैसा भवदीय नर रस्य कतिपया समाह शुक्राचार्य जी ने जब ऐसी व्यवस्था दे दी तब अपनी राजधानी में आकर याति ने अपने बड़े पुत्र यदु से कहा बेटा तुम अपनी जवानी मुझे दे दो और अपने नाना का दिया हुआ यह बुढ़ापा तुम स्वीकार कर लो क्योंकि मेरे प्यारे पुत्र मैं अभी विषयों से तृप्त नहीं हुआ हूँ इसलिए तुम्हारी आयु लेकर मैं कुछ वर्षों तक और आनंद भोगूँगा यदुर्वाचर नो सहे जरसास्था तुम अंतरा प्राप्ति प्राप्त या तब अभिद्वा सुखम घृम तृष्ण्यम दैत यदु ने कहा पिताजी बिना समय के ही प्राप्त हुआ आपका बुढ़ापा लेकर तो मैं जीना भी नहीं चाहता क्योंकि कोई भी मनुष्य जब तक विषय सुख का अनुभव नहीं कर लेता तब तक उसे उससे वैराग्य नहीं होता तुर्वसु पित्रा तुर्वसुचोदित पिता दुह्युश्चानुश्च भारत नित्य बुद्धय परिचित इसी प्रकार तुर्वसु दुह्यु और अनु ने भी पिता की आज्ञा अस्वीकार कर दी सच पूछो तो उन पुत्रों को धर्म का तत्व तो मालूम ही नहीं था वे इस अनित्य शरीर को ही नित्य माने बैठे थे अपृक्षतनय पू वैसोनम गुणाधिकम न तुम अग्रज माम प्रत्याख्या तुम अब यह याति ने अवस्था में सबसे छोटे किंतु गुणों में बड़े अपने पुत्र पुरु को बुलाकर पूछा और कहा बेटा अपने बड़े भाइयों के समान तुम्हें तो मेरी बात नहीं टालनी चाहिए पुरुर्वाच मनुष्य पृथुरात्मा प्रसादा बिंदते परम पुरु ने कहा पिताजी पिता की पिता कृपा से मनुष्य को परम पद की प्राप्ति हो सकती है वास्तव में पुत्र का शरीर पिता का ही दिया हुआ है ऐसी अवस्था में ऐसा कौन है जो इस संसार में पिता के उपकारों का बदला चुका सके उत्तमशिंतम कुर्याद प्रोक्तकारी तो मध्यम अधमो श्रद्धया कुयाद अकर्तोच्चरित पिता उत्तम पुत्र तो वह है जो पिता के मन की बात बिना कहे ही कह दे कहने पर श्रद्धा के साथ आज्ञा पालन करने वाले पुत्र को मध्यम कहते हैं जो आज्ञा प्राप्त होने पर भी अश्रद्धा से उसका पालन करे वह अधम पुत्र है और जो किसी प्रकार भी पिता के आज्ञा का पालन नहीं करता उसको तो पुत्र कहना ही भूल है वह तो पिता का मल मुत्र ही है पूर्व जुसे सा परीक्षित इस प्रकार कहकर पुरु ने बड़े आनंद से अपने पिता का बुढ़ापा स्वीकार कर लिया राजा जी भी उनकी जवानी लेकर पूर्व विषयों का सेवन करने लगे सप्तपति सम्यक पितृवत्थोपजो समुससेन्द्रिय वे सातों द्वीपों के एक छत्र सम्राट थे पिता के समान भली भांति प्रजा का पालन करते थे उनके इंद्रियों में पूरी शक्ति थी और वे यथावसर यथा प्राप्त विषयों का यथेच्छ उपभोग करते थे देवया न्यप्य अनुदिम मनोवाग्देह वस्तु प्रेस वाह प्रिय देवयानी उनकी प्रियतमा पत्नी थी वह अपने प्रियतम यजाति को अपने मन वाड़ी शरीर और वस्तुओं के द्वारा दिन दिन और भी प्रसन्न करने लगी और एकांत में सुख देने लगी आ आय यज्ञपुरुषम क्रतुभिर्भूरि दक्षिण सर्वेवयम देव सर्वेदम हरि राजा जयादी ने समस्त वेदों के प्रतिपाद्य सर्वदेव स्वरूप पुरुष भगवान श्रीहरि का बहुत से बड़ी बड़ी दक्षिणा वाली यज्ञों से जजन किया यस्मिदम विरचित व्योमी वलधा बलि ना देव भाति ना भाति स्वप्न माजा मनोरथ जैसे आकाश में दल के दल बादल दिखते हैं और कभी नहीं भी दिखते वैसे ही परमात्मा के स्वरूप में यह जगत स्वप्न माया और मनोराज्य के समान कल्पित है यह कभी अनेक नाम और रूपों के रूप में प्रतीत होता है और कभी नहीं भी तमेवा हृदय वाशुदेव गुहाशयम नारायण मणिजान समाशी रज प्रभु वे परमात्मा सबके हृदय में विराजमान हैं उनका स्वरूप सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है उन्हें सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी भगवान श्री नारायण को अपने हृदय में स्थापित करके राजा जयाति ने निष्काम भाव से उनका यजन किया एवं वर्ष सहसारी विधधानदार्व कद इंद्रिय इस प्रकार एक हजार वर्ष तक उन्होंने अपने उच्छृंखल इंद्रियों के साथ मन को जोड़कर उसके प्रिय विषयों को भोगा परंतु इतने पर भी चक्रवर्ती सम्राट जाति की भोगों से तृप्ति न हो सकी इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमश्याम सीतायाँ नवम स्कंधे अष्टादोध्याय